संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गोपाल सिंह नेपाली की कविता यह लघु सरिता का बहता जल यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल हिमगिरी हिम के, के हिम से निकल निकल, निकल यह निर्मल दूध सा हिम, हिम काजल कर, कर कर निनाद कल कल, कल, -कल छल छल तन का चंचल मन का विवहल या लघु सरिता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिर की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंत स्थल यहाँ लघु सरिता का बहता जल हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा का वारी विमल सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल नित जल कर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंत तल जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बेहताजल यहाँ लघु सरिता का बेहताजल कितना शीतल कितना निर्मल कितना शीतल कितना निर्मल अभी आप सुन रहे थे गोपाल सिंह नेपाली की कविता यह लघु सरिता का बेहता जल वाचक स्वर भारती परिमल